मां की बातें स्वामी अरूपानंद तीस सितंबर 1918 सौ अट्ठारह उद्बोधन ठाकुरघर सवेरे मां पूजा के लिए फल काट रही थी मैं किसी भक्त का पत्र पढ़कर मां को सुना रहा था पत्र में भगवान के प्रति खीज से भरा हुआ भाव था मां ने उसके उत्तर में कहा ठाकुर कहा करते थे कि सुखदेव व्यास आदि तो चीठे मात्र थे ईश्वर तो अनंत है तुम उन्हें यदि न पुकारो तो उनका क्या होने जाने का और भी कितने ही लोग हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं यदि तुम उन्हें पुकारो तो यह तुम्हारा ही दुर्भाग्य है भगवान की माया ही ऐसी है कि वे सबको इसी प्रकार भुलाए रखते हैं कहते हैं मजे में हैं वे लोग तो रहने लो मैं माँ ये पत्र लेखक भगवान को चाहते नहीं ऐसी बात नहीं न चाहने से भला ऐसा प्रश्न इनके मन में कैसे जागता पर जिसे हम अपना समझकर पकड़ रखना चाहते हैं वही अगर पकड़ में ना आवे तो हृदय में बड़ा कष्ट होता है बुद्ध चैतन्य देव ईसा मसीह इन्होंने भक्तों के लिए कितना सब किया था जिससे उनका कल्याण होवे माँ हमारे ठाकुर का भी तो यही भाव था पर मुझे सब समय सब भक्तों का ख्याल नहीं रहता मैं ठाकुर से कहते हूँ ठाकुर जो जहाँ है तुम सब का कल्याण करो मुझे सब की याद नहीं रहती और देखो वे ही सब कुछ कर रहे हैं ऐसा ना होने से क्या इतने सब आते मैं यह तो सच है पर मनुष्य भले काली दुर्गा इन सबको ईश्वर समझकर विश्वास कर ले किंतु मनुष्य को ईश्वर के रूप में विश्वास करना क्या संभव हो पाता है माँ यह उनकी कृपा से होता है बाद में एक दिन उस भक्त के आने पर मैंने माँ से कहा माँ इसी ने वह पत्र लिखा था माँ ने कहा इसने यह तो अच्छा लड़का है वे उस भक्त से कहने लगी पानी का स्वभाव ही निम्नगामी होता है पर उसे भी सूर्य की किरण आकाश की ओर खींच लेती है उसी प्रकार मन का स्वभाव ही है नीचे की ओर भोग में उसे भी भगवान की कृपा और बना देती है साढ़े दस बजे का समय होगा एक गृहस्थ शिष्य माँ को प्रणाम करने आए प्रणाम कर माँ से कहने लगे माँ ठाकुर का दर्शन क्यों नहीं होता माँ ने कहा उन्हें पुकारते रहो समय आने पर होगा कितने ही ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करके भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए और तुम लोगों को एकदम से हो जाएगा इस जन्म में न सही तो अगले जन्म में होगा यदि अगले जन्म में नहीं हुआ तो बाद वाले जन्म में हो जाएगा भगवान को पाना क्या इतना सरल है पर ठाकुर ने इस बार सरल रास्ता दिखा दिया है भक्त के बाहर जाने पर माँ ने कहा अभी संसार करके आया 20 बच्चों का बाप बनकर आया और कहता है ठाकुर का दर्शन क्यों नहीं होता ठाकुर के पास महिलाएं जाती थीं वह उनसे कहती ईश्वर में मन क्यों नहीं जाता मन स्थिर क्यों नहीं होता यही सब ठाकुर उनसे कहते अरे शरीर से सूतिकागार की गंध गई नहीं आगे सूतिकागार गृह की गंध खत्म हो अभी से क्या रे धीरे धीरे होगा इस जन्म में यह दर्शन हुआ अगले जन्म में और भी दर्शन आदि होगा तब होगा